मंडल ब्राह्मणोपनिषद प्रथम ब्राह्मण द्वितीय खंड देह दोषा काम क्रोध निश्वास भय निद्रा इस तरीके के काम क्रोध निश्वास अर्थात श्वासवरोध भय और निद्रा अर्थात अज्ञान निद्रा ये पांच दोष होते हैं तन निराशस्तुनि संकल्प क्षमा ल्वाहारा प्रसाद तत्व सेवनम संकल्प रहित होना क्षमाशील होना अल्पाहार करना निर्भय होना और तत्व चिंतन करना ये उपरयुक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन है निद्रा भयसरीश हिंसादि तरंगम तृष्णावर्तम दरपक संसार वर्धि तर सूक्ष्म्य सवादिगुणतिक्रम्य तारकमोक निद्रा अज्ञान निद्रा और भय सर्प है हिंसा आदि तरंगे हैं तृष्णा भवर है स्त्री पंक है स्त्री के प्रति भोग्या भाव कीचड़ है ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से परे अर्थात ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए उसका ध्यान करना चाहिए भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेज कूटरूपो तारक ब्रह्म दोनों भावों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप तेजस संपन्न कोट रूप तारक ब्रह्म का निवास है तदुपाय लक्षत्रवलोकन उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्षत्रय का अवलोकन करना चाहिए मूलाधारादारभ्य ब्रह्मरंध्र पर्यतम सुसोमना सूर्याभा तन्मध्य कोटि समां बड़ाल तंतु सूक्षमा कुंडलिनी त्र तमोनि तदर्शना सर्वपाप निवृत्ति मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुमना नामक नाड़ी है उसके बीच में उससे कोटिगुणी मृाल तंतु जितने सूक्ष्म कुंडलनी है वहाँ उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं तर्जन्योन्मीतकर्ण रुत्कार शब्दों त्र स्थिति महति चक्ष ज्योति पश्यति एवं हृदय तर्जनी अंगुली के अग्र भाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्ण छिद्रों से फुत्कार शब्द होता है जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है तब नेत्रों के मध्य में नील वर्ण ज्योति का दर्शन होता है इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है बहिर्लक्षम तह चतु ष्ट दशद्वादशांगुली पुर पीतवर्ण द्योमत्व पश्यतिशतु योगी बाह्य लक्ष्य है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से चार छ आठ दस और बारह अंगुली की दूरी पर क्रम से नीलवर्ण श्यामवर्ण रक्तवर्ण पीतवर्ण और दो रंगों से मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है वह योगी हो जाता है चलन दृष्टिया तत्दृषि स्थिरा चल दृष्टि अर्थात चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती है उससे दृष्टि में स्थिरता आ जाता है शीर्षोपरी द्वासा शीर्षोपरी द्वादांगुल ज्योति पश्यमृतत्व के ऊपर द्वादशांगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है उसे देखने वाले को अमृत प्राप्त हो जाता है तो मध्यलक्ष प्रातचिरादि वर्ण सूर्यचंद्र ब्ला बली पश्य तदाकारा कारी भवती मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातः कालीन वेला में सूर्य चंद्र और अग्नि ज्वालवत और उससे विहीन अंतरिक्षवत दिखाई देता है उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है अभ्यासानिर्विकारम गुणरहितकाशम भवती गाढ़ पराकाशं भवति भवति महाकाशं विस्फुत्कार गाढ़तमोपम पराकाशवती कालानलमं दोतममाकाशंतीकृष्ट परीय प्रद्योतम द्वारकाशं भवति अभ्यास के द्वारा वह त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाश युक्त तारकों के समान पराकाश होता है कालाग्न के समान प्रकाशमान महाकाश होता है सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय और विशिष्ट रूप से दीतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है एवं अभ्यासा तन्मयोती एवं वेद जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह अभ्यास पूर्वक तन्वय हो जाता है